उत्पत्ति प्रकरण सर्ग बाइस अवस्था जीवन मुक्ति की जीवन मुक्त की स्थिति वासनाओं के क्षय का उपाय और उसके अभ्यास का प्रतिपादन श्री देवी जी ने कहा भद्रे यद्य स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है तथापि यह स्वप्न है इस परिज्ञान से जैसे स्वप्न देह वास्तविक नहीं रहती मिथ्या टहरती है वैसे ही यद्यपि इस तूल देह का पहले अनुभव होता है तथापि वासनाओं का क्षय होने से यह स्थूल देह बाधित हो जाता है जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न देह लापता हो जाती है वैसे ही वासनाओं के क्षीण होने से जाग्रत देह भी शांत हो जाती है जैसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्न देह का और मनोरथ द्वारा कल्पित कल्पनामय देह का विनाश होने पर इस देह का यानी जागृत भावना का हो जाने पर आतिवाहिक देह का उदय होता है। जैसे स्वप्नावस्था के वासना रूपी बीज से निर्मुक्त होने पर सुषुप्ति का उदय होते होता है यानी जब तक स्वप्न में वासना रहेगी तब तक सुषुप्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता वैसे ही जागृत अवस्था के वासना रूपी बीजों से शून्य होने पर जीवन मुक्ति का उदय होता है जीवन मुक्त पुरुषों की जो वासना है, वह वासना नहीं है किंतु संपूर्ण शुद्ध वासनाओं के बाद में अवधी भूत अधिष्ठान सत्व का ही शुद्ध वासना यह नाम है जैसे कि जला हुआ कपड़ा यह भस्म का ही नाम है वह संपूर्ण वासनाओं में अनुगत यानी अनुस्यूत सामान्य सत्ता ही शुद्ध वासना रूप से कही जाती है यह भाव है जिस निद्रा में वासनाओं का उद्भव न हो या तिरो भाव हो जाए उसका नाम सुषुप्ति है जिस जागरण में वासनाओं का विरभाव न हो या तिरो भाव हो जाए उसका उसको घन मोह यानी मूर्छा कहते हैं भाव यह की अनुद्भूत वासना निद्रा सुषुप्ति है और आविर्भूत है जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है ऐसी निद्रा तूर्य शब्द से कही जाती है यहाँ पर निद्रा पद की विवक्षा नहीं है क्योंकि जागरण अवस्था में भी परम पद का ज्ञान होने पर और ज्ञान के समूल वासनाओं का विनाश होने पर तुर्यावस्था होती है जीवित पुरुषों की वह जीवावस्था जीवा जिसमें की वासनाओं का सर्वथा अभाव रहता है जीवन मुक्ति कहलाती है उसे अमुक्त पुरुष नहीं जान पाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ जल रूप में परिणत परिणत होता है वैसे ही शुद्ध वासनाओं के अवधि अधिष्ठान भूत सत्व में संलग्न यानी समाधि के अभ्यास से चिरकाल तक उसमें स्थित तथा क्षीर्ण वासना वाला मन को, को को यानी प्राप्त प्राप्त होता है। को प्राप्त युद्धान काल काल में में और व्यवहार काल में भी सृष्टियों के और अन्य जन्मों के चित्तों से और देव आदि के योग्य शरीरों से एक रूप में मिल जाता है जो मन अतिवाहिकता वा, को प्राप्त नहीं है और सदा ज्ञान संपन्न नहीं है वह उनसे नहीं मिलता खूब खूब अभ्यास अभ्यास करके अभ्यास करने से, जब तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चिद्रुपता जो कि दृश्य प्रपंच की, की भूत है उदित हो जाएगी जब तुम्हारा आतिवाहिकता ज्ञान सर्वदा के लिए स्थाई हो जाएगा तब तुम संकल्प से अदूषित अतः पवित्र लोगों को देखोगे। भद्रे, इसलिए तुम वासनाओं का जैसे क्षय हो वैसा प्रयत्न करो जब तुम्हारा को प्राप्त हो जाएगा तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी जब तक तुम्हारा यह अति शीतल शांतिप्रद बोध रूपी चंद्रमा पूर्ण नहीं होता तब तक तुम इस देह को रखकर कर अनान्य लोगों को देखो व्यवहारों में अथवा गमन आदि कर्मों में मांस निर्मित देह, मांस निर्मित निर्मित देह देह से ही संयोग को प्राप्त हो सकती है मांस देह चित्त शरीर से कदापि संबंध को प्राप्त नहीं हो सकती अत्यंत अनभिज्ञ बालको से लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध सबके अनुभव से सिद्ध यथास्थित अर्थ का ही मैंने अनुवाद किया है वर और शाप की नाई किसी अपूर्व अर्थ का जबरदस्ती प्रतिपादन नहीं किया है ज्ञान के प्रचुर अभ्यास से सांसारिक वासना वासनाओं का विनाश होने पर यही स्थूल देह चित्त शरीर यानी आतिवाहिक शरीर हो जाती है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है मरणकाल में इसी देह में उदित होने वाली उक्त अतिवाहिकता को न तो कोई मरने वाला देखता है और न जीवित ही देखता है क्योंकि तथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामा, आ, मात्रामा दाया जैसे सुवर्णकार सुवर्णकार यानी इसका मतलब जैसे स्वर्णकार सुवर्ण का टुकड़ा काटकर पहले ही रचना से नवीन अच्छी से अच्छी दूसरी शक्ल बनाता है वैसे ही परलोक जाने का इच्छुक या आत्मा भी इस वर्तमान शरीर को नष्ट कर अचेतना को प्राप्त कर पितृलोक गमनोपयोगी गंधर्वलोक लोक गमनोपयोगी गंधर्व या देव संबंधी या प्रजापति लोक प्रापक अथवा ब्रह्म प्रापक या अन्य भूतों के संबंधी दूसरे नूतन शरीर को बनाता है ऐसी श्रुति है उक्त श्रुति के अनुसार पारलोकिक देह निर्माण के लिए मर रहे पुरुष का अपने अज्ञान से कल्पित देहार, देहारंभक भूतों के अंशों से संवलित होकर ही परलोक में गमन होता है अतः उन मात्राओं का भी जो कि उसको नहीं दिखाई देती आतिवाहिक भावों से विरोध नहीं है अज्ञान से कल्पित पंचभूत मात्र का अंश जो अज्ञान शरीर है उसको और लोग, मरत, आ, लोग मरता हुआ देखते हैं। यह अवास्तिक देह अवास्तव देह न तो मरती है और न जीती है स्वप्न और संकल्प के भ्रम में मरण और जीवन क्या है यानी उनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है वे भ्रम मात्र है इसलिए इस विषय में विरोध है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए जैसे मनोरथ से कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही है भाव यह, यह कि संकल्प कल्पित पुरुष की जब वास्तविक नहीं है संकल्प कल्पित पुरुष ही जब वास्तविक नहीं है तब उसके मरण और जीवन की वास्तविकता ही क्या कथा है वैसे ही, ही बेटी, उस शरीर में भी मरण और जीवन अवास्तिक, अवास्तविक प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा देवी, आपने मुझे उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी महामारी शांत हो जाती है मां इस विषय में मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए कृपया यह बतलाइए कि वह अभ्यास कौन है उसका क्या स्वरूप है और कैसा है यानी उसका क्या लक्षण है तथा किस प्रकार पुष्ट होता है और उसके पुष्ट होने पर क्या होता है श्री देवी जी ने कहा वत् जो भी प्राणी जब जब भी किसी कार्य को करता है अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता भाव यह की अभ्यास की प्रत्येक कर्म में आवश्यकता है असंदिग्ध रूप से अपनी बुद्धि में जमाने के लिए उसका चिंतन करना अन्य ज्ञाता पुरुष की बुद्धि से संवाद करने के लिए उसकी चर्चा करना परस्पर अज्ञात अंश के ज्ञान के लिए आपस में उसका उपदेश देना सदा उसी में मनोयोग देना इसे विद्वान लोक ज्ञान का अभ्यास कहते हैं जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतकरण में यत्नपूर्वक पूर्वक विषय वासनाओं के क्षय की भावना करते हैं वे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं का जन्म सफल है उदारता रूपी, सुंदरता से एवं वैराग्य रस से उत्पन्न संपन्न अतएव सदा आनंद की वृष्टि करने वाली बुद्धि जिन पुरुषों में उत्पन्न हुई है वे सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी है जो लोग युक्ति से यानी प्रमाण तत्व प्रमाण तत्व के निर्धारण से अनुकूल तथा प्रमेय तत्व के निर्धारण के अनुकूल युक्ति से और अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु की अत्यंत अभाव की प्राप्ति में यानी बाद में यत्न करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी है यह जगत है यह मैं हूँ इत्याक दृश्य सृष्टि आदि में उत्पन्न ही नहीं हुई अतः वह सदा है ही नहीं यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है दृश्य प्रपंच के असंभव के ज्ञान से राग द्वेष आदि का विनाश होने पर मनन से उत्पन्न विद्या की वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो आत्मरति है यानी आत्मप्रेम है वह ब्रह्माभ्यास है। दृश्य की असंभव का ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग द्वेश आदि का अपक्षय है वह तप कहलाता है अतः अतएव वह ज्ञान नहीं है वह तब वृथा द्वेशादि के रोकने से उत्पन्न दुख को ही बढ़ाता है चरम साक्षात्कार रूप ज्ञान और उसका ज्ञे ब्रह्म भी दृश्य असंभव बोध यानी दृश्य का असंभव जिससे या जिसमें होता है ऐसा बोध कहा जाता है उसके अभ्यास से मुक्ति होती है इस प्रकार के अभ्यास का फल महान अभ्युदय है वत् जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस के कोहरा से बिल्कुल विनष्ट हो जाता है वैसे ही चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त संपूर्ण तापों की शांति के हेतु होने से बर्फ के समान शीतल विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से संसार रूपी कृष्ण पक्ष की रात्रि में उत्पन्न हुई मोह रूपी गाढ़ नींद निवृत्त हो जाती है महर्षि वाल्मीकि जी ने इतनी कथा कह चुकने पर दिन बीत गया सूर्य भगवान अस्ताचल शिखर की ओर अग्रेसर हो गए और भरतद्वाज आदि मुनियों की सभा वाल्मीकि जी को प्रणाम कर सायंकाल के संध्या वंदन आदि कृत्य के लिए स्नानार्थ चली गई एवं रात्रि बीतने पर सूर्य के उक्ते उगते उगते मुनिमंडली सभास्थान में आ गई पाई समासप्त उत्पत्ति प्रकरण तेईस पर्वत ग्राम को देखने की इच्छा से समाधि द्वारा स्थूल देह का परित्याग कर देवी जी और लीला का विशाल आकाश में गमन वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स वे दोनों उत्तम देवियां यानी सरस्वती और लीला उस रात्रि में परस्पर प्रश्नोत्तर कर जबकि सब सेवक सो गए थे महल के दरवाजों और खिड़कियों में मजबूत और भांति भांति के अर्गल लग गए थे पर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे, फूलों की राशियों से निर्गत सुगंध से भर गया था, मालारूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शब के समीपस्थ आसन पर बैठ गई उनके कलंक शून्य पूर्ण चंद्रमा के तुल्य मुखमंडल से सारा अंतपुर जगमगा उठा वे दोनों समाधिस्त हो, हो इस प्रकार निश्चलता से बैठ गई कि प्रतीत होता था मानो वे रत्न के खम्बे में खुदी हुई दो मूर्तियां हैं एवं दीवार में लटकाए गए दो चित्र हैं संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से संकोच को यानी निवृत्ति को प्राप्त हुई उन दोनों की संपूर्ण दुश्चिंताएं गायब हो गयी अतए वे सायंकाल के समय की दो कमलिनियो की नाई थी जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है शरद ऋतु में वायु शून्य पर्वत में गिरी हुई दो मेघ पंक्तियों जैसे शुद्ध, शांत और कंपन होती है वैसे ही वे भी अत्यंत शुद्ध शांत और स्पंदन शून्य हुई चूंकि उन्हें निर्विकल्प समाधि लग गई थी अतएव उनको देह आदि अनात्म वस्तुओं का प्रतिसंधान नहीं रह गया था जैसे सुन्दर दो कल कल्प, कल्पलताए बसंता ऋतु होने पर पहले के रस का त्याग करती है कारण कि पुराने पत्तों का सूखना आदि सभी को दिखलाई देता है वैसे ही उन्होंने उन्होंने भी बाह्य ज्ञान का त्याग कर दिया था अनग, असत होने के कारण ही हम लोगों की दृष्टि से यह जगत प्रतीत होने पर मृग तृष्णा में जल के जल की नाई और प्रतीत न होने पर खरगोश के सिंग की नाई है क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है यह स्पष्ट है सूर्य चंद्रमा तारे आदि संपूर्ण पदार्थों से अत्यंत शून्य केवल मात्र आकाश सृष्टि के आरम्भ में यानी वायु की उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय काल के आने पर जैसे केवल स्वभाव से स्थित रहता है वैसे ही वे दोनों अंगनाएं दर्शन से विमुक्त शांत और केवल स्वभाव हुई। देवी सरस्वती ने पूर्वतन ज्ञान देह से ही आकाश में विचरण किया और राज महिषी लीला ने मानव देह के अभिमान का परित्याग कर ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य देह का अवलंबन कर आकाश में विचरण किया। सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई, सो बात नहीं है, किंतु उन्होंने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प संस्कार से आकाश में ही चढ़कर सर्वगामी ज्ञान में आरोहण और आकाशगमन के अनुरूप चिदाश मूर्ति का अवलंबन किया उसके अनंतर सुंदर नयन वाली और वन उचित विलासों से मनोहर वे दोनों ललनाए विषय ज्ञान के स्वभाव से यानी विषया अनुसार व्यवहार कल्पना के कारण यहाँ से अत्यंत दूर आकाश में गई। तदुपरांत उसी घर में स्थित होकर हम लोग आकाश में संचरण करे इत्याक चित चित प्रधान मानस कल्पना वृत्ति से दूर से अति दूर तथा करोड़ों योजन विस्तीर्ण आकाश में उन्होंने संचरण किया समाधि अवस्था में आकाश देह युक्त भी वे दोनों ललनाए पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान से युक्त चित्त स्वरूपता को प्राप्त अपने स्वभाव से परस्पर अपने आकार के दर्शन स्नेह पूर्ण सखिया हुई तेईसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण चौबीसवा सर्ग जा रही ज्ञप्ती देवी और लीला का असीम विश्व के वैचित्र्य के विलासों से परिपूर्ण आकाश रूप मार्ग का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रही धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अत्यंत दूर ऊर्ध स्थान में गई हुई उन दोनों सखियों ने आकाश को देखा आकाश तरंगित प्रलय काल के एकमात्र समुद्र के समान गंभीर निर्मल और स्निग्ध मंद सुगंध और शीतल वायु के संसर्ग से सुखभोग का दाता शून्यताूपी जल में अवगाहन अव करने से अत्यंत आनंददायक अथवा जगत शून्यताूप ब्रह्म जल में पहले प, पहले पहल निर्गमन करने से प्राणिपी भ्रमरो का आहलादित करने वाला कमल रूप शांत अत्यंत स्वच्छ गंभीर और सज्जन के मन से भी बढ़कर प्रसन्न था चंद्रमा के मध्य के सदृश उज्जवल उन दोनों के उन उन दोनों ने दिशाओं में सुमेरु आदि पर्वत के शिखरों में स्थित शुभ्र मेघों के विशाल कलेवर के भीतर विद्यमान महलों में विश्राम किया कहीं पर चंद्रमंडल से निकलकर उन दोनों ने सिद्ध और गंधर्वों के गले में पड़ी हुई मदार मालाओं की अति सुगंधी से मनोहर मंद और सुगंधित वायु में विचरण किया कहीं पर प्रचुर ताप का विनाश करने वाले बिजली रूपी लाल कमलों से व्याप्त तथा जल से पूर्ण होने के कारण मंदगामी मेघ मंडल में स्नान किया जैसे कि लोग प्रचुर ताप का अंत करने वाले बिजली के तुल्य उज्जवल कमलों से पूर्ण तालाब में स्नान करते हैं जैसे दो भवरिया करोड़ो मृणालों से व्याप्त कमल के तालाबों में भ्रमण करती है वैसे ही उन्होंने भी विविध भूतलो के हिमालय आदि पर्वत रूपी मृणालो के यानी कमल के पौधे का मूल करोड़ों अंकुरों से युक्त दिशाओं में भ्रमण किया कहीं पर आकाशगंगा के शिखरों को धारण करने वाले और वायु से विकसित मेघमंडल रूपी मंडप में धारा ग्रह की फुहारों की बुद्धि से उन्होंने भ्रमण किया तदुपरांत अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे चलने वाली एवं मध्य मध्य में विश्राम ले रही उन दोनों ललनाओं ने शून्य देश में अनेक ब्रह्मांडों की रचनाओं से व्याप्त आकाशमंडल को देखा यद्यपि सरस्वती देवी ने उक्त आकाशमंडल को पहले देखा था तथा दोनों ने परस्पर मिलकर पहले उसे नहीं देखा था जितने प्राणियों के हेतुभूत गर्भ छिद्र है वे सब उसी के अंश है कोटी कोटी जगतों से लगातार भरा जाता हुआ भी वह चारों ओर शून्य रहता है उन्होंने उसे ऊपर ऊपर आदि सुंदर विमानों से युक्त विचित्र आभरणों के सदृश और सलक और अलग अलग बने हुए अनेक विशाल भुवनों से आवृत्त देखा मेरु आदि सात कुल पर्वतों के जिन्होंने चारों ओर से आकाश को भर रखा था पद्मराग रागिनी, रा, के तटो के तटों प्रकाशो उसका मध्य भाग उन्हें प्रलय काल की अग्नि के सदृश प्रतीत हुआ उक्त पर्वतों की मुक्तामय चोटियों के प्रभापुंज से वह हिमालय की चोटी के समान भली प्रतीत होती थी और स्वर्णमय मेरु पर्वत मैदानों की कांतियों से वह स्वर्णमय मैदान के सदृश समकता था पूर्वों की बड़ी बड़ी मरकतमणियों की आभाओं से घास के हरे मैदानों की हरियाली के सदृश हरियाली से युक्त था कहीं कहीं पर नयनवान लोगों की दृष्टि का और नील पीत आदि रूपों का विनाश करने के लिए कटिबद्ध गाढ़ अंधकार से अंधकारित था पारिजात के वनों के ऊपर उड़ रहे विमानों का स्थानभूत वह कहीं पर समीप में स्थित लोगों की दृष्टि से पारिजात वन की वन मंजरी सा दृष्टि से वही से बने हुए भूतल के तुल्य मालूम पड़ता था कहीं पर उसमें मन के समान वेग वाले महासिद्धो ने वायु के संचार के वेग को जीत लिया था यानी मन, म, मन से भी अधिक शीघ्र चलने वाले सिद्धों ने अपने वेग से वायु के वेग को नीचा दिखा दिया था और कहीं पर विमान रूपी घरों में बैठी हुई अप्सराओं के गायन और वादन की घूम घूम ऐसी ध्वनि से पूर्ण था कहीं पर तीनों लोगों के श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणियों के गमन से थस भरा था और कहीं पर गड़ी गमन घबराहट पैदा हो रही थी कही उसके कोने में कुमांड राक्षस पिशाचो की मंडली बैठी थी और कहीं पर आवह प्रवह आदि वायु की भेदो भेदों के महान वेग से वैमानिकों के यानी विमान से चलने वाले देवताओं का दल बढ़ रहे थे यानी बड़ी तेजी से भ्रमण कर रहे थे उसमें कहीं पर विमानों के शीघ्र चलने की ध्वनि का दबने से बादलों के शब्द सुनाई देता था कहीं पर सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के घनसंचार से वायु को रोकने वाला ज्योतिष चक्र नामक यंत्र चल रहा था कहीं पर निकटवर्ती सूर्य के आतप उष्णता से झूल से हुए सिद्धों ने जो कि तपस्या योग और रसायन आदि से पूर्ण सिद्ध नहीं थे अपना अपना स्थान छोड़ दिया था कहीं पर सुंदर विमान सूर्य के तीक्षणताप से जल रहे थे और सूर्य के घोड़ों के मुख पवन पवन के से अस्त व्यस्त हो रहे थे कहीं पर लोकपाल और अप्सराएं के के अप्सराओं पैरों से गमन और अनान्य अंगों से उनके तत तत उचित आचरणों से वह चल वस्तु के तुल्य चंचल था कहीं पर देवियों के अंत में जली हुई धूप के धुएं से उत्पन्न मेघ रूपी वस्त्र से आछन्न था कहीं पर उसमें इंद्र चंद्र आदि द्वारा स्वर्ग से यानी स्वर्ग शब्द वाच्य अपने अपने लोक से बुलाई गई औरों की अपेक्षा करके, अपेक्षा करके मैं पहले जाऊं मैं पहले पहुंचू इस अभिमान से दौड़ रही देवियों के अंगों से आभरण गिरे हुए थे उन अब्सराओं को चाहने वाले इंद्र आदि के तुल्य अणिमा आदि विशेष सिद्धियों से शून्य अनान्य स्वर्गस्थ पुरुषों के उग्र तेज को क्रोध ईर्षा आदि द्वारा तिरोभूत करने वाले तमोबल के तुल्य नीला था बलवान सिद्धों का परस्पर कर गमन उनके करमनागमन से होने वाले अपने विनाश के भय से उन्होंने पास में स्थित हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों में आश्रय ले लिया मेघों के पर्वतों के शिखरों में जाने से पर्वत ऐसे मालूम होते थे मानो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, है अतएव कहीं पर उसके पास में स्थित हिमालय मेरू मंदराचल आदि सर्वस्त्र से प्रतीत होते थे कहीं पर जैसे चंचल लहरों से समुद्र व्याप्त होता है वैसे ही समूह समूह के समूह एक एक साथ उड़ रहे अतएव चंचल कोए उल्लू गीध चातक आदि पक्षियों और नाच रही डाकिनियों से वह व्याप्त था कहीं पर कुत्ते, कौए, ऊंड और गधे के तुल्य अनेक प्रकार की विलक्षण मोह वाली निष्प्रयोजन सैकड़ों को सजा लौट लोट रही गमनागमन में प्रवृत्त योगिनियों से आवृत्त था कहीं पर लोकपालों के आगे ही स्थित अंधकार के तुल्य दृष्टि के प्रसार प्रसार को रोकने वाले धुए के तुल्य घुमेले मेघ मंदिर में सिद्ध और गंधर्वों के जोड़े सूरत कर रहे थे कहीं पर आकाश मार्ग से चलने वाले देव वृंद स्वर्ग में गाये जा रहे उद्दीपन करने वाले मनोहर गीतों और दिव्य स्तुतियों से उन्मत्त और काम पीड़ा से व्याप्त वे कहीं पर ग्रह नक्षत्रों के ग्रूत गु, ज्योतिष चक्र के लगातार चलने पर सूर्य आदि की गति से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का काल विभाग उसमें दृष्टि गोचर हो रहा था कहीं पर अनेक प्रकार के वायु समूह में, में से एक वायु समूह रूप उक्त ज्योतिष चक्र में बनाए गए निखात के अंदर गंगा जी का जल बह रहा था कहीं पर देवताओं के बालक अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कौतुको के दर्शन में व्यावृत होकर घूम रहे थे कहीं पर वज्र चक्र त्रिशूल तलवार और शक्ति की अधिष्ठाता देवगण मूर्तिमान होकर संचार कर रहे थे कहीं पर वह बिना भीत के भवनों से परिपूर्ण था कहीं पर उसमें नारद और तुम्बरू ऋषि गायन कर रहे थे <coughs> कहीं मेघों के संचार प्रदेश में पुष्करावर्तक आदि महामेघों के प्रलयकालीन वृष्टि रूप महान आरंभ से उसमें हलचल मची थी और कहीं पर तो प्रलय काल के मेघ चित्र में लिखित के तुल्य निचेष और गर्जन ध्वनि शून्य थे कही पर काजल के महान पर्वतों के तुल्य सुंदर मेघ उड़ रहे थे तो कहीं पर स्वर्ण के द्रव के समान मनोज्ञ सूर्य के ताप को दूर करने वाले मेघों का जमघट था और कहीं पर दिशाओं के दाह से उत्पन्न संताप से पूर्ण था पूर्व पर रामायण में वर्णित प्रकार से बरस रहे मेघ ही उसके वस्त्र थे कहीं पर शून्यता रूप जल से पूर्ण वह निश्चल सागर के सदृश्य था कहीं पर उसमें वायु प्रवाह रूपी नदी में बड़े बड़े वायुयान ही बहाए जा रहे जिन के और पत्तों के सदृश दिखाई देते थे कहीं पर उड़ रहे भवनों की पीठ की त्वचा की कांति के तुल्य कांति वाला और निर्मल था और कहीं पर वर्षा काल की पर्वतीय नदियों के सदृश वायु में स्थित धूलि के प्रवाहों से वह मट प्रतीत होता था कहीं पर विमानों पर बैठे हुए देवताओं की कांति से उसकी रूपरेखा चित्र विचित्र हो रही थी कहीं पर निरंतर नृत्य करने वाले मातृमंडल से परिवृत्त था तो कहीं पर कभी नष्ट न होने वाले उन्मत्त और विक्षुब्ध योगीश्वरियो के नौ गणों से युक्त था कहीं शांत समाधिस्त अत परम पद में विश्रांत यानी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों से परिवेषित था कहीं पर जिसने क्रोध आदि का अत्यंत परित्याग कर दिया है ऐसे साधु महात्मा के चित्त के समान मनोहर और सम था कहीं पर उसमें किन्नर दिगंधर्व और देवताओं की पत्निया गायन कर रही थी कहीं पर वह अचल नगरों से व्याप्त था तो कहीं पर उसमें चल रहे सुंदर सुंदर पुरों की प्रचुरता थी कहीं पर वह शिवाजी के नगरों से परिपूर्ण था तो कहीं पर उसमें ब्रह्मा जी के महान नगर विराजमान थे कहीं पर उसमें माया द्वारा निर्मित नगर विद्यमान थे तो कहीं पर भविष्य में बनाए जाने वाले तो कहीं पर चलता फिरता चंद्र रूपी सरोवर विराजमान था तो कहीं पर निश्चल सरोवर की छटा देखते ही बनती थी कहीं पर सिद्धगन घूम रहे थे कहीं पर चंद्रोदय की शोभा छटक रही थी तो कहीं पर सूर्योदय का आनंद अपना अनोखा समा बांध रहा था कहीं पर रात्रि के गाढ़ अंधक कारण अपनी निराली छटा दिखा रही थी दिखा रखी थी कहीं पर संध्याकालीन किरणों से लाल हो रहा था तो कहीं पर कुहरे से मलिन हो रहा था कहीं पर बर्फ के समान सफेद मेघों से शुभ्र था तो कहीं पर पानी बरसा रहे मेघों से आछन्न था कहीं पर भूमि के तुल्य आकाश में लोकपाल बैठे थे तो कहीं पर अनेक देवता और दैत्य ऊपर नीचे जाने में व्यावृत थे और कहीं पर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में संचार करने वाले देव दानव आदि से ठसाठस भरा था कहीं पर लाखों कोषो तक भी पर्वत पर्वतों का नाम निशान नहीं था और कहीं पर कभी नष्ट न होने वाले अंधकार से आवृत अदैव पत्थर के भीतरी हिस्से के समान ठोस था तो कहीं पर उससे महान तेज का कभी विनाश नहीं होता था अदैव उस भाग में वह सूर्य और अग्नि के तुल्य तेजस्वी था कहीं पर चंद्र आदि ग्रोह में बर्फ की चट्टान के मध्य भाग की नाई चारों तरफ शीतल था कहीं पर दैत्यों के भय से उखाड़कर ले जा रहे देवताओं के अनुचरों द्वारा कल्प वृक्ष लता का वनपुरुष पुरस्कृत कहीं पर दैत्यों द्वारा छिन्न भिन्न देवताओं का उन्नत नगर गिर रहा था तो कहीं पर स्वर्गस्थ लोगों के पुण्य क्षय के पश्चात पतन से आग के आग की रेखा की नाई अंकित था कहीं पर वह सैकड़ों धूमकेतुओं के उदय और परस्पर से वस्त्र की भांति निबीडित था कहीं पर सूर्य चंद्र आदि शुभ ग्रहों से उसका श्रेष्ठ ऊर्धम आक्रांत था कहीं पर रात्रि के अंधकार से आवृत था कहीं पर दिन के प्रकाश से चमक रहा था कहीं पर उसमें जल पूर्ण अपना गर्जन तर्जन दिखा रहा था तो कहीं पर जल शून्य निर्मल मेघ चुप लगाए लगाए थे कहीं पर उसमें स्थित शुभ्रेघ मेघ खंड रूपी पुष्प वायु द्वारा अतस्ततः बिखेर दी गई थी कई पर्व ज्ञानी जन के हृदय की नाई दृश्य पदार्थों से अत्यंत शून्य स्वच्छ अज्ञान रूपी मेघ के व्यवधान से रहित आनंद रूप कोमल शांत और धूलिकनों से रहित था मानो वह वा आकाशवासियों का खेत था जैसे खेतों में मेढक बोलते हैं और जल भरा रहता है वैसे ही उसमें शुक्र शब्द से उपलक्षणी उक्त आकाशार्यो के वाहन रूपी मेढक द्वारा शब्द करते थे और शून्यता रूपी जल से वह पूर्ण था कहीं पर विद्याधरी देवियों के वाहन मयूर हेमचूड़ आदि पक्षियों से जिन्होंने की उसमें अपने अपने घोसले बना रखे थे व्याप्त था कहीं पर मेघ मंडल के अंदर कार्तिकीय के वाहन मयूरों का झुंड उसमें नाच रहा नाच कर रहा था कहीं पर वह अग्नि के वाहन शुकों से हरी घास के मैदान की तुल्य हरा था कहीं पर उसमें यमराज के वाहन भैंस की महिमा से मेघ छोटा सा सांता नगरों का, नगरों का लगा था वे लोग एक दूसरे के नगर को नहीं पा सकते थे क्योंकि उनके नगरों के बीच में पहाड़ों में भी छेद करने में समर्थ आती यानी अति बलवान वायु का आवास था कही पर कुचलों के यानी मेरु आदि सात कुल पर्वतों की तुल्य विशाल काय नाच रहे भैरवों से जगमगा रहा था कहीं पर पंख वाले महान पर्वतों की तुल्य विनायक नृत्य कर रहे थे कहीं पर पर्वत गड़गड़ाहट और वायु के झोंकों के साथ पंखा से, पंखों से उड़ते थे कहीं पर गंधर्वों का नगर था जिसमें झुंड की झुंड अपसराय निवास करती थी कही पर मेघ उड़ रहे पर पर्वतों द्वारा छिन्न भिन्न तथा लाखों वृक्ष द्वारा छाते छाते के समान ऊपर ताने ऊपर ताने गए थे कहीं पर वह माया द्वारा निर्मित आकाशक मलिनी के जल से शीतल था कहीं पर वायु चंद्र किरणों के संसर्ग से शीतल और आल्लादकारी था तो कहीं सूर्य किरणों से तप्त वायु से पर्वत पेड़ और मेघ जल रहे थे कहीं पर वायु की अत्यंत शांत होने के कारण बिल्कुल सन्नाटा छाया था कहीं पर पहाड़ों के समान विशाल मेघों के सैकड़ो शिखर समूह उदित हो रहे थे कहीं पर उसमें वर्षा ऋतु के उद्दाम और निबिड मेघ के गर्जन की गड़गड़ाहट हो रही थी कहीं पर प्रवृत्त देवसूर संग्राम के कारण जाना बड़ा कठिन था कहीं पर आकाश कमलीनी में कमलिनी में रहने वाली हंसी अपनी मधुर स्वर से ब्रह्मा जी के वाहन हंस का अल्हान आह्वान करती थी कहीं पर वायु मंदाकिनी के तीर की कमलिनियो की सुगंधी चूरा रही था की की सु, चुरा रहा था। गंगादी पुण्य नदियों की होने से से मछली, मगर केकड़े, वेत से, कचुएं, देवताओं का शरीर धारण कर उड़ते थे। भूगोल के चारों ओर सूर्य के घूमने पर पृथ्वी की छाया भी घूमती है जब सूर्य पाताल में जाता है तब पृथ्वी की छाया ऊपर को फैलती है काली होने से वह काक उसके आक्रमणों से किन्नी किन्नी मंडलों में चंद्र और सूर्य मंडल में ग्रहण लगा था कहीं पर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अंगनाओं के विस्मय के लिए रचित माईक सृष्टि के वायुओं द्वारा माया निर्मित फूलों का बन हिलाया जाता था अतव गिर रहे पुष्प रूपी हिम की लगातार वृष्टि से विमानचारी देवताओं की अंगनाए भयभीत हो रही थी वे दोनों ललनाए जिसमें गोलर के फल के अंदर के छोटे छोटे मशकों की नाई जगत मध्यवर्ती प्राणी वर्ग घूम रहा था ऐसे आकाश को ऊपर तक लांग कर फिर पृथ्वी तल में जाने के लिए उद्यत हुई चौबीसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पच्चीसवा सर्ग सरस्वती देवी और लीला द्वारा दृष्ट सात समुद्र और सात द्वीपों से परिवेषित ब्रह्मांड रूप आवरण से युक्त अपूर्व भुवन का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र आकाश मंडल से पर्वत ग्राम को जा रही उन दोनों ललनाओं ने अपूर्व भूमि तल को देखा जो कि सरस्वती के मन में था यानी जिसको सरस्वती लीला को दिखलाना, चा, दिखलाना चाहती थी वह महितल ब्रह्मांड रूपी पुरुष का विशाल हृदय कमल था आठों दिशाएं उसकी पंखुड़िया थी पर्वत रूपी केसरों से ठसाठस थस भरा था मन को आकर्षण करने वाली सुगंधी से उसकी मनोहरता कहीं अधिक बड़ी बड़ी बड़ी चड़ी थी सरिताएं ही उसकी आवांतर शाखाए थी कारण कि वे केसर रूप पर्वतों से निकल निकली थी ही मकन ही उनके नाल के बीच में स्थित मधुबिंदु थे रात्रि उसकी भवरी थी असीम प्राणी वर्ग उसके मशक थे भोग्य वस्तुओं के गुण उसके नाल दंड के भीतर के तंतु थे उनसे वह व्याप्त था जल प्रवाह को बहाने वाले उसके सुंदर नाल चिद्र थे उनसे वह परिवृत्त था और सूर्य के प्रकाश से अत्यंत कांति वाला था श्रृंगार आदि नौ रस उसके मकरंद थे उनसे वह सरस था आकाश में घूम रहा हंस उसका हंस था ब्रह्मा की रात्रि रूपी रात्रि में संकोच को प्राप्त होता था पाताल रूपी पंक में निमग्न शेष नाग उसका मृणाल महासागर के कंपन से उक्त भुवन रूपी हृदय कमल की पंखुरी रूप दसो दसो दिशाएं कंपित हो जाती थी नाल के अधोभाग में स्थित अत्यंत दैत्य दान वही उसके अत्यंत कांटे थे उसका मृणाल संति रूपी प्राणियों की बीजभूत संयोग से सुकुमार असुरों के स्त्री समूह रूपी मृणाल कलिका आदिरी वल्लरी, वल्लरी द्वारा प्राप्त करने योग्य महाबीज आदि पर्वतों का हेतु था। उस भुवन रूप कमल में उन्होंने विशाल कर्णिका को देखा जो जंबुद्वीप नाम से प्रसिद्ध थी उसमें सरिताए ही केसर की आवातर शाखाओं के नाल दंड थे नगर और ग्राम ही उसमें केसर थे वह रूपी जम्बू पर्वत रूपी बीजों से करणिका उत्तुंगमलगट्टो से बड़ी भली लगती थी मध्यवर्ती अत्यंत उत्तुंग महामेरु रूपी बीज से यानी कमलगट्टे से आकाश को स्पर्श कर रही थी सरोवर उसके ओस की बुंद थे वन और जंगल उसके पराग थे तथा कर्णिका के अगल बगल के स्थानों में चारों ओर मंडल के मध्य में रहने वाला जनसमुदाय ही अली बृंद था वह प्रत्येक पूर्णिमा में उमड़ने वाले चारों दिशाओं में स्थित था 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र रूपी भ्रमरो से व्याप्त थी आठों दिशा रूपी पंखुरियो में स्थित दिगपालों के सहित सागर उसके षटपद थे उसके भद्राश्व केतुपाल आदि नौ भाइयों ने जो कि राजा थे नौ विभाग किए थे तथा वह लाखों योजन थी और रजक से व्याप्त थी अनेक जनपद समूह अनेक जनपद यानी देश समूह उसके स्थिर हिमकण के सीकर थे वह जम्बू द्वीप रूपी कर्णिका इस द्वीप से दुग्ने परिमाण वाले क्षीर क्षार समुद्र से शंख वलय से मणिबंध की नाई चारों ओर घिरी हुई थी। तदनंतर उससे भी दुगुने देह को धारण कर रही शाक नामक द्वीप रेखा से घिरी हुई जगत पद्मलता से व्याप्त थी तदनंतर उससे भी यानी शाक द्वीप से भी दुगुने आकार धारण करने वाली स्वादु और शीतल नवीन क्षीर से पूर्ण समुद्र रेखा से यानी क्षीर सागर से व्याप्त थी तदनंतर क्षीर सागर से भी दुगने आकार की धारण कर रही अनेक जनों से अलंकृत कूश नामक द्वीप रेखा से वेष्टित थी तदनंतर कूश द्वीप से भी दुगने आकार वाली दधी समुद्र की रेखा से जो सतत देवताओं के समूह को तृप्त करती है वेष्टित थी तदनंतर दधि समुद्र से भी दुग्ने परिमाण वाली कौंच नामक द्वीप रेखा से नवीन राजनगरी की तरह घिरी हुई थी तदनंतर कौन दीप दुगुने आकार वाली घृत समुद्र की रेखा से घिरी थी तदनंतर घृत समुद्र से दुगुने एवं सुरा समुद्र से परिवृत्त होने के कारण पाप शालमली द्वीप रेखा से वेष्ट थी तदनंतर जैसे शेषनाग की देह रूपी लता से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वेष्टित रहती है वैसे ही पुष्प के समान अतिशुभ्र सुरा समुद्र की रेखा से वेष्टित थी तदनंतर तदनंतर से से से परिमाण में दुगुनी गोभेदक नामक द्वीप रेखा रेखा थी। भी इक्षु समुद्र की रेखा से जो हिमवान के शिखर के समान शुद्ध थी आवृत्त थी तदनंतर इक्षु सागर, के, सागर से दुगुने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप की रेखा से घिरी हुई थी तदनंतर इसके भी दुगुण परिमाण वाले स्वादु जल के समुद्र से घिरी हुई थी तदनंतर वह उक्त स्वादु जल समुद्र से दशगुणा अधिक परिमाण वाले पाताल के समूह रूप से, जो पाताल में जाने वालों का महाभयप्रद मार्ग है वेष्ट थी तदनंतर इससे भी दशगुणा अधिक परिमाण वाले चारों दिशाओं में आकाश पर्यत ग से भी अत्यंत भयंकर दूसरे अर्ध भाग में उन्म्लान यानी सूर्य के प्रकाश के न मिलने से ग्लानी को प्राप्त हो तथा दूसरे यानी ऊपर के अर्ध में सूर्य के प्रकाश के संयोग से अंधकार के न रहने के कारण ब्लान प्राय अंधकार रूपिनी नील कमलों की पंक्ति से खचित था विविध प्रकार के माणिक्यों के शिखर रूपी रक्त कमल और श्वेत कमलों से युक्त लोकालोक पर्वत रूपी अति विशाल और सौरभ्यादी गुणों से श्रेष्ठ माना से परिवेषित थी अतएव तीनों जगतों की लक्ष्मी की लटकी रचना की ए, की सुशोभित हो रही थी तदनंतर इससे भी दश परिमाण वाले अज्ञात जीवसंचार्ले अर्य से वह आवृत्त थी <coughs> अनंतर अज्ञान भूत सचारनामक जंगल से भी दशगुणा अधिक परिमाण वाले अपरिमित जल से आकाश के समान चारों दिशाओं में वह व्याप्त तदनंतर जल से भी दशगुणा अधिक परिमाण वाले मेरु पर्वतों की भी द्रवीभूत करने में समर्थ भीषण ज्वालाओं से वेष्टि तदनंतर ज्वालाओं से भी अधिकुने दश दशगुने परिमाण वाले मेरु आदि पर्वतों के समूह को तिनके और सदृश ले जा रहे, यानी अति सामर्थ्यवान, बड़े बड़े पर्वतों में विस्फोट पैदा करने वाले अन्य भूतों के वेग को हरने वाले मूर्त पदार्थों से प्रतिघात न होने के कारण शब्द रहित एवं बढ़ रहे प्रलय काल वायु से चारों ओर था तदनतर पूर्वोक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवल एक शून्य रूपी आकाश से चारों ओर घिरा था तदनंतर सौ करोड़ योजना परिमाण वाली खूब घनी दोहरी सुवर्णमय ब्रह्मांड की दीवारों से व्याप्त था इस प्रकार सागर महापर्वत लोकपाल स्वर्ग आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत का मध्य देखकर लीला ने तुरंत पृथ्वी में अपने मंदिर का आधार भूत गिरिग्राम का अवकाश देखा पच्चीसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग अपने घर में अपने पुत्र आदि आत्मियों को देखकर और उनका विलाप सुनकर उनके ऊपर लीला का अनुग्रह तथा जगत के तत्व का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री राम जी वे दोनों ललनाएं राजा पद्म जिसमें रहता था उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड मंडल में जिसमें उस वशिष्ट नामक के ब्राह्मण का घर था पूर्वोक्त रीति से पहुंची तदुपरांत उन दोनों सिद्ध ललनाओं ने अन्य लोगों के दृष्टिगोचर हुए बिना ही ब्राह्मण का निवास भूत मंडप अपना घर इस प्रकार देखा गृहस्वामी के मर जाने के कारण उसमें दासियां शोक से व्याकुल थी औरतों के मुंह आंसुओं की धाराओं से सराबोर थे। और धूली से मलिन होने और आभूषण और तिलक से शून्य होने के कारण सबके मुंह पर घनी उदासी चाही थी। अतव सबके मुंह उस कमल के तुल्य थे जिसकी पंखुड़ियां झड़ गई हो ब्राह्मण के आसपत भूत उस ब्रह्मांड के प्राय सभी नगर उत्सव शून्य थे अतएव वह महर्षि अगत्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान ग्रीष्म ऋतु से मुरझाकर झरझर हुए उद्यान की नाई और बिजली गिरने से जले हुए वृक्ष के तुल्य आँखों को चीरता और वायु से चिन्न भिन्न हुए मेघ समान बात से जले हुए कमल के समान एवं उस दीप के समान जिसका की तेल और बत्ती चुक गई हो आदर्शनीय था वह घर के के वियोग से से, से हतप्रभ हो गया था। उसकी करुणा यानी शोक को बढ़ाने वाले वाले एक प्रकार भाव से फीकी पड़ गई थी। अतः वह आसन्न मृत्यु वाले पुरुष की नाई दिखा, दिखाई देता था। चिरकाल की अनावृष्टि से धूलिधूसर दुल, देश की नाई रुखा था और, और उस बन के समान विरूप जिसके वृक्षों के पुराने, पुराने सब पत्ते झड़ गए हो वत्स्री रामचंद्र संकल्प किया कि मुझे और देवी सरस्वती को ये मेरे बद्धु बांधव साधारण स्त्री के वेश में देखे उसके यु संकल्प करने के उपरांत घर में लोगों ने वहां पर लक्ष्मी और पार्वती के तुल्य दो अंगनाओं को देखा उन्होंने अपनी कांति से उस घर को जगह जग्म, जगमगा रखा था सिर से लेकर पैर तक भांति भांति की अनेक न हुई, न हुई। यानी मालाओं के परिवेशण से उनकी सहज सुंदरता कहीं अधिक बढ़ी बड़ चढ़ी थी अतएव दो वसंत लक्ष्मियों के सदृश उन्होंने अपने सहज सौरभ से वन और उपवनों को सुगंधित कर दिया था ये दो ललनाए क्या थी अपनी चांदनी रूप सुधा से संपूर्ण औषधियों को पूर्ण कर रहे तथा शीत शीतलत सुख देने वाले उदित हुए दो उदित हुए दो चंद्रमा थे वे दोनों लटक रहे अलक रूपी लताओं की सन्निधि में चंचल होने के कारण भ्रमर रूप से परिणत लोचनों द्वारा विलोकनों से नील कमलों से मिश्रित मालती पुष्पों के पुंजों को मानो बरसा रही थी पिघलाए गए सुवर्ण की रस को बहाने वाली नदी के वेग के सदृश मनोहर अपने शरीर की कांति के प्रवाह से उन्होंने आसपास के बनों को सुवर्णमय बना दिया था वे दोनों दलनाए क्या थी शरीर की प्रा, प्राकृतिक शोभा रूपी लक्ष्मी की क्रीड़ा के लिए बनाए गए झूले के समान विलास करने वाले अपने सौंदर्य रूपी समुद्र की श्रेष्ठ तरंगी थी कमल की नाई लाल हाथों से युक्त चंचल दो भूजलताओं से नूतन नूतन स्वर्णमय उनके चरण क्या थे अमृदित यानी न मसले हुए और अम्लान यानी न कुमलाए हुए फूल और कोमल पल्लव थे और स्तल कमल की पंखुरियों की माला थी ऐसे कोमल और लाल चरणों से वे भूमि तल का स्पर्श नहीं करती थी वे अपने दृष्टिपात रूप अमृत से से सैक सूखे हुए सफेद रंग के ताल और तमाल के के वृक्षों खंडों में नूतन नूतन पल्लवों को पैदा कर रही थी तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य जनों के साथ वन देवियों के लिए नमस्कार कहकर पुष्पांजलि छोड़ी घर में उनको पैरों पर घर में उनके पैरों पर पुष्पांजलि ऐसे गिरी जैसे कमल की लता के कमलों पर हिमजल के सिकरों यानी छोटे छोटे बिंदुओं की वृष्टि गिरती है जेष्ठ शर्मा आदि ने कहा हे hey, वन देवियों आप लोगों की जय हो मालूम होता है कि आप दोनों हमारे दुख को निवृत्त करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्राय दूसरों की रक्षा करना ही सदपुरुषो का स्वभाव है ज्येष्ठ शर्मा के यह कहने के बाद उन वन देवियों ने बड़े आदर से पूछा आप लोग अपना दुख कहिए जिस दुख से कही सभी लोग दुखी दिखाई देते हैं उन शर्मा आदि सब ने क्रमशः उक्त वन देवियों से ब्राह्मण दंपतियों का मरण रूप दुख सुना दुख कहा ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा हे hey देवियों इस स्थान में अतिथि सत्कार करने वाले ब्राह्मण दंपती रहते थे उनका आपस में बड़ा स्नेह था वे द्विजातियों की मर्यादा के स्तंभ के समान आधार थे और पुत्र पौत्र आदि संतति के जननक जनक थे वे हमारे माता पिता इस समय पुत्र इष्ट मित्र और पशुओं के सहित घर का त्याग कर स्वर्ग में चले गए हैं इसी कारण हमें यह सारा जगत शून्य दिखलाई देता है हे देवियों देखिए पक्षी घर के ऊपर बैठकर प्रतीक्षण आकाश में अपनी देह को पटकते हुए मृतक के प्रति भक्ति से मधुर शब्दों द्वारा शोक प्रकट करते हैं। सब पर्वत गुहार रूपी, गुहा रूपी मुखो से युक्त और व्याकुल होकर नदी रूपी आंसू की धाराओं से रोते हैं। दिक्पाल देवताओं के आलाप रूप रोदन करने वाली तपे हुए निश्वास वायु से मलिन एव जिनके मेघों ने यानि स्तनों ने आकाश का यानी वस्त्र का त्याग कर दिया है ऐसी दिशा रूपी अंगनाएं अत्यंत कुशता को प्राप्त हुई है संपूर्ण लोगों के सर्वांग मारे शोक के भूमि में लौटने छाती पीटने आदि से क्षत विक्षत हो गए हैं। चारों करूण रस का स्रोत बहने वाले मुक्त कंठन मुक्त कंठ रुदन से सब जर्जरित हो रहे हैं कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता सभी दिहीन सभी दीन ही दशा में है और सभी मरने के लिए प्रस्तुत है प्रतिदिन वृक्षों के गुच्छ रूपी लोचन से ओस रूपी अश्रु शोक से गर्म होकर नीचे गिरते हैं जिनमें जनों का संचार शांत है एवं धूलि से मलीन सड़के आनंद रहित है एवं शून्य हृदय विधवा के समान है कोयल और भ्रमरो के शब्द से विलाप करने वाली वृष्टि रूपी बाष्प से आहत और अत्यंत उष्ण स वाली लताए पल्लव रूपी हाथों से अपने शरीर को पीटती है ये झरने शोक से अति संतप्त होकर बड़े भारी गर्त से शिलातल में अपने सौ टुकड़े करने के लिए गिर रहे हैं गाढ़ अंधकार से व्याप्त हर्ष की चर्चा से शून्य एवं जिसके अंदर स्थित बर्तन आदि सा, सामग्री तहस नहस है ऐसे घर निसन्देह गतश्री, यानी शोभाविहीन होकर अरण्य रूप में परिणत हो गए हैं। भ्रमरों के गुंजार से रोदन कर रहे उद्यान की फूलों से सुंदर आमोद नामक दुर्गंध निकल रही है बसंत ऋतु के वृक्षों को सुशोभित करने वाली लताएं दिन प्रतिदिन वीरस और क्रूर होकर गुच्छ रूपी लोचनों को संकुचित करती हुई शिरण विशीर्ण हो रही है नहर और नदियां सागर में अपने शरीर को डुबाने के लिए गमनाकूल होकर पृथ्वी में अपने शरीर को कलकल -कल निनाद पूर्वक दौलायमान कर रही है ये बाबड़ियां पहले लोगों के स्थान जल मरना आदि व्यवहार से अत्यंत चपलता को धारण करती थी किंतु अब इनमें मच्छर के गिरने से होने वाले स्पंद की भी संभावना नहीं हैदेश में, है। में किन्नरिया गंधर्व विद्याधर और देवताओं की अंगनाए गायन कर रही है उस स्वर्ग प्रदेश को आज हमारे माता और पिता ने अलंकृत किया है इसमें कुछ संदेह नहीं है हे देवियों हमारे शोक का विनाश कीजिए महानुभावों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता इसलिए हम आशा, हमें, हमें आशा जैसे जल सुख जाने पर कमलिनी नम्र होकर अपने पल्लव से मूल ग्रंथि का यानी जड़ का स्पर्श करती है वैसे ही पुत्र के ऐसा कहने के पश्चात लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया जैसे वर्षा ऋतु के मेघों के संसर्ग से पर्वत ग्रीष्म ऋतु के संताप का त्याग करता है वैसे ही लीला के उसर्श से ज्येष्ठ शर्मा ने दुख दुर्भाग्य रूपी विपत्ति का त्याग किया उन देवियों के दर्शन से घर भर के सब लोग देवताओं की नाई दुख रहित और लक्ष्मीवान हो गए श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान लीला देवी ने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को माता के शरीर से दर्शन क्यों नहीं दिया इस विषय में मेरे मोह का यानी अज्ञान का आप निराकरण कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जी जिस अज्ञानी पुरुष ने मिथ्या पृथ्वी आदि का संघात रूप शरीर पृथ्वी आदि के बोध से सत्य जान लिया उसकी दृष्टि में वस्तुता केवल अद्वितीय चिदाकाश ही भ्रांति से पिंड रूपता को धारण करता है तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि में मैं तो उसका हेतु अज्ञान न होने से केवल अद्वितीय चिदाकाश ही स्थित रहता है जैसे बालक को भ्रम से पुरुष का ज्ञान न होने से वेताल प्रतीत होता है वैसे ही भ्रमश पृथ्वी आदि का ज्ञान होने से पृथ्वी आदि से प्रतीत होती है। जैसे स्वप्नावस्था में पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत पदार्थ यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने पर भर में अपृथ्वी आदि रूप हो जाते है वैसे ही जागृत अवस्था में भी स्पष्ट है भाव यह कि में पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत पदार्थ ज्ञान होने पर होने के उपरांत तुरंत अपृथ्वी आदि रूप हो जाते हैं पृथ्वी पृथ्वी आदि यदि आकाश रूप से जाने जाए तो ये आकाश ही है ऐसा अनुभव होता है देखिए ना विक्षिप्त लोगों को दरवाजे के सदृश प्रतीत होने वाली स्वटिक की दीवारों पर शून्य में जैसा उद्यम दिखाई देता है यानी उन्हें दरवाजे समझ कर घुसने की चेष्टा करते हैं। स्वप्नावस्था में नगर शून्य रूप से प्रतीत होते हैं और सम पृथ्वी गर्त रूप से प्रतीत होती है स्वप्न की अंगना यद्यपि शून्य है सत नहीं है तथापि वह मनुष्य को पाद सम्वाहन आदि क्रिया करती है यदि आकाश की पृथ्वी आदि रूप से प्रती हो गई तो आकाश क्षण हो जाता है में किसी किसी को परलोक भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है बालक आकाश को ही वेताल, मर रहा पुरुष आकाश में वन अन्य पुरुष उसे कुंडलाकार केशों का गोला रूप और दूसरा पुरुष उसको बोतियों का समुदाय रूप देखता है भयभीत पागल आधा सोया और आधा जागा हुआ पुरुष तथा नौका द्वारा चलने वाला पुरुष सदा ही आकाश में वेताल वन और देखते हैं और तत पलायन आदि कार्य का अनुभव करते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि इन पदार्थों का अपनी अपनी भावना के अनुसार अभ्यास से उत्पन्न हुआ शरीर है परमार्थ था कोई एक नियत शरीर नहीं है लीला ने तो भ्रांति रूप से उदित हुआ आकाश ही दृश्य पदार्थ रूप से प्रतीत होता है जो पृथ्वी आदि की नास्तिकता रूप यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया था ब्रह्म रूप एक शिदाकाश मात्र के ज्ञान से संपन्न मुनि के पुत्र मित्र कलत्र आदि कौन कैसे कहाँ से और कब होंगे दृश्य पहली उत्पन्न नहीं हुआ जो प्रतीत होता है वह अनादि अनंत पर ही है इस प्रकार यथार्थ ज्ञान वाले लोगों की राग द्वेष कैसे हो सकती जेष्ठ शर्म, शर्मा के सिर पर लीला ने जो हाथ फेरा वह पुत्र प्रेम का फल नहीं था किंतु जेष्ठ शर्मा के भावी कल्याण के लिए जिसमें पूर्व जन्म की पुण्य और उनका फल तत्व ज्ञान स्थित है ऐसी सर्व, सर्वाधिभूत चिथि का ही विवरत रूप फल था हे श्री रामचंद्र जी बोध पहले जैसे ही पदार्थों का चिंतन करता है वैसे ही पदार्थ शीघ्र आभासी होते हैं। बोध स्वयं आकाश से भी सूक्ष्म तथा अत्यंत शुद्ध है बोध ही सर्वत्र पदार्थ संग है स्वप्नों में और कल्पित नगरों में यह बात शतश अनुभूत है छब्बीसवासर्ग समाप्त